मालयम करुणालयम भगवत श्रुतिस्मृतिपुराल सर्व करणाल नमा भगवत्द शोकत सर्व सर्वभूतगुहाश्विषयातीत तस्मै सर्विदे नम तो भगवान तो से बना हुआ है तो जड़ है इसमें स्वतंत्र से नहीं है परंतु विचित्र बात है ये दोनों आत्मा शुद्ध चेतन है और ये सर्वथा असंग है प्रकार की भोग होना संभव नहीं है ना इसमें बंधन है ना मुक्ति है और मन एक है। उसका जो ये जड़ और चेतन को मिला देता है जैसा की जड़ और चेतन कभी मिल नहीं सकती तो मिलन है परतु तो तो क्या होता है कि तो लगता है कि मैं बंधन में हूँ और इस बंधन के मुक्ति के लिए विवेक बनने पर बंधन से मुक्ति के लिए प्रयास भी करते हैं और फिर जब शास्त्र आचार्य आचार्य मुख्य समझ में ही तो एक असंगत मेरे अंदर बंधन मुक्ति कभी हुआ ही नहीं तब अपने स्वरूप को समझ करके वो संसार बंधन से छूट जाता है पूरा वेदांत सिद्धांत इतना सहज है कोई भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितने सारे कि उसके बाद करना पड़ता है और यहाँ पे भी बिल्कुल विपरीत है जितना उपकरणों को हमने इकट्ठा कर रखा उसके प्रति ममत्व तो बुद्धि को छोड़ना है ठीक है वो है तो क्या है? और जितना कर्म की प्रवृत्ति है, उस सब छोड़ना पड़ता है क्यों कि हम है, है, है। कर्म फल के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से विवेक जागृत हो जाने पर तो मनुष्य अपने स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं इसे भी जिस हम लोग अभी इस प्रकार प्रकरण प्रसंग प्रकर मन को लेकर के विचार कर रहे हैं मन को लेकर के विचार कर रहे हैं कि कल इसको पढ़ लिए थे लेकिन ये कहा चल रहे है? नंबर लास्ट पे तो समझ के जी माया को मन को बोल रहे है, मन मन बोल है है ये कार्य जो ना इधर प्रशांति आया असदा ये तुम जो है असद वस्तु के प्रति दौड़ते रहते हो ना इससे अपने को घुमा लो। माया माया अब जो है हमारे अंदर जो कार्य जागतिक बुद्धि इसको छोड़ो। को प्राप्त करो आ आ या ही आशांति को प्राप्त करो यही तापद आगे तुम्हारी सदा हमेशा दौड़ते रहे तो चेष्टा करते रहते तो ये मिल जाए वो मिल जाए। बस शांति हो जाओ शांति होकर के बैठो संसार में कोई वस्तु तुम्हारा काम का नहीं है ना तुम अकेला मैं हूँ इसीलिए तुम्हारा थोड़ा कुछ होता है परंतु मेरा भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अहम परिमुक्त मैं तो पर हमेशा विमुक्त हूँ तथा अजम एकम बया बुचित समझता क्योंकि मैं अकेला हूँ मैं रहित हूँ भेद भेद रहता नहीं है क्योंकि मेरे को भोग से कोई संबंध ही नहीं है इस प्रकार से जब मन को बंद होता क्या है अवचेतन मन में हमारा तीन मन है अथवा तीन प्रकार की वासना है एक है अभिव्यक्त वासना एक है अर्ध अनिव्यक्त वासना और एक है एक अन्यक्त वासना जैननाथ मिश्रा जाता परंतु तो जो अभिव्यक्त हो गया उसमें सेक्त कुछ आधा आधा समझ में आ रहा है आधा नहीं समझ ये सबसे अभिव्यक्त तो को भी हम टैकल कर सकते कि तो मन में तो कुछ जानते हैं हमारे हृदय में विद्यमान जितने प्रकार के वाषण है ये यदि हमारे हट जाता है अथवा मृत अमृत तो भवती बस यही मरणशील जीव अमर अमर हो जाता है अत्र ब्रह्म बस इस शरीर में रहते रहते इसी जगह पे आप अप अपनी कर चंद्र के को इसीलिए मन को बोल रहा है मन तो जो है इस प्रकार जो है उछल कुछ मचाना छोड़ो चुप एक जगह पर शांत होकर विमुच छोड़ दो माया मयकार इसको छोड़ के प्रशांति को प्राप्त करो वस्तु वस्तु चिंता को लेकर ले तो हर जगह कोई हम चाहते किस वस्तु का है जो वस्तु हमारे पास नहीं है और जो वस्तु के प्रति हमारी प्रीति होती है अथवा तो हमारी अनुकूलता बुद्धि होती है उस वस्तु को हम चाहते हैं जिसमें प्रतिकूलता बुद्धि इसी से सारा व्यवहार होता है परंतु तो तो जब हम जान लिया कि हमारे लिए हटने का अथवा न तो भागने की जगह इसलिए सदाचार भूतेश केवल सभी भूतों में समान हूँ मत किसी के प्रति कोई भी इज्जत नहीं आता चक हम सर्वगा जिस प्रकार आकाश वस्तु में है उसका कोई निष्कल अक्रियम परम तथो नब इसी प्रकार मैं परं, ततो नामे तब ते। मैं जब हमको जान लिया की मैं निरंतर हूँ सभी में विद्यमान हूँ तो से भाग के जाना भी संभव नहीं है कहीं से अपने को अलग करना भी संभव नहीं है मैं तो कला रही हूँ मैं निष्ठ कल वस्तु क्रिया भी नहीं है भोग करने के लिए तो क्रिया चाहिए और मैं ही संसार में पूर्ण रूप में व्यापक तुम्हारी तुम्हारी इन सारे चेष्टाओं से हमारा कोई फल होने वाला नहीं चीज हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि मन जड़ है उसका भी भोग नहीं है और मैं शुद्ध असंग चेतन भी कोई भोग नहीं है परंतु तो अद्भुत माया के महिमा माया की ऐसा, ऐसा होगा ये साधन से ये होगा यहाँ तक की ये जो धर्म आचरण करने की जो प्रवृत्ति धर्म आचरण करने की जो प्रवृत्ति वो भी हमारे लिए पुण्य के रूप में भागी प्रतिबंधक बनता है मुक्ति के लिए इसीलिए मन अभी जो है ठीक है पहाड़ी में शायद भोग आचरण की प्रवृत्ति नहीं छोड़ती और वो जो है वो धर्म क्या होता है आ, उस समय जब हम बिल्कुल निष्का करते तो बुद्धि को छोड़कर करके कोई फल इच्छा को छोड़कर के नहीं कर तो सबसे अच्छे, है और यदि करना है तो इस सब ऑर्डिनेट क्लॉस को मन में बचा के रखना तब करे तब जा करके मनुष्य जो धीरे धीरे मुक्ति केवल आगे बढ़ सकते हैं कलम तुम्हारे तो चेष्टा से मुझे कोई फल मिलने वाला नहीं इसलिए तुम अपनी चेष्टा बंद करो न तथा अस्मि असंग असंग में कार्य तब चयत अहम ममको न तदन तदिश्य तथा न क्या अहमस्संग असंग कार्य तब, तब हैं कि अहम मैं जो है मम एक न इष्यते एक मैं ही सारा जगह पे ज्यादा मुझसे भिन्न करके संसार में कोई भी वस्तु नहीं है कोई भी वस्तु मुझसे भिन्न करके नहीं है, एक मैं ही पूरा में पूर्ण अच्छा अच्छा रूप नहीं इसीलिए अहम मम एक जो मैं और मेरा मैं अकेला ही विद्यमान हो ना थे तथा न कश अश्मी असंगत हो संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं अपने को अलग कर पाऊ में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं अपने को अलग कर पाऊ चाहे वो कुष्ठ व्याधि तो हो चाहे वो गुलाब के फूल हो चाहे हिरण्य गर्भ के पद हो हर जगह के एक असंग आत्मा पूर्ण रूप से वृद्धमन है परन्तु तो हर जगह पे होता हुआ अभी असंग रूप अहमद मैं असंग रूप हूँ किसी के साथ कोई संबंध नहीं है ये जो भगवद गीता के नगोमता है जो बताए ना पश्चिम नी भूतानी पश्चिम समस्त भूत मत स्थानी सर्वभूतानी नी पश्चिम कोई भूत के अस्तित्व नहीं होगा कोई संबंध नहीं है नी भूतानी पश्चिम जो गिश्वन हमारी माया शक्ति को देख लो की समस्त भूतों को भरण पोषण करते हुए भी सत्य श्रुक्ति प्रदान करते हुए भी उद्भूत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है यही जो है सबसे अद्भुत और सत्य है यह अद्भुत सत्य है कि जिसको अनुभव करने से व्यक्ति आराम से आनंदमय जीवन बीता है अहम ममई को न तद अन्न सत्य कुछ भिन्न करके संसार में कुछ भी नहीं है तथा न कस्टा भी अहम अस्मि असंगत है किसी से भी किसी में अलग हूँ ऐसा भी नहीं हो सकता है सुख तो तो तो नहीं, नहीं, तो इस प्रकार से जो है इस समझने से क्या होता है निश्चय हो जाता है कि तब फिर मन जो है इधर उधर कोई जाने का ठीक है प्रलब्ध हो जाए उसको तो हम रोक नहीं सकते शरीर की प्रब्ध है शरीर अपने परंतु में तो लगा रहे थे। अपनी और और कहीं नहीं होता, और अपने में कोई भोग भी नहीं है, और कोई भोग वस्तु से मैं अलग भी नहीं हूँ असंग रूप हम अत नयाकृत नशीले मेरे तुम्हारे तरह किए हुए जो भी कार्य है तब अद्वैत ये तुम्हारे द्वारा किए हुए जो है तुम्हारा, तुम्हारा जो भी कुछ पुस्तु तुम ही तो मेरे साथ एक हमसे भिन्न थोड़ी हो इसीलिए कार्य तुम, से तुम्हारी मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है ना कुछ लाभ होता है ना तुम्हारा भी कुछ लाभ होता है क्योंकि तुम तो अकेला भोग कर नहीं सकते मैं हूँ इसीलिए तुम्हारी इतना विचार इतना मतलब इच्छा होती है परंतु इसको जो है छोड़ करके अब जो यदि करना ही है कुछ तो भगवान के चिंतन करो संसार की चिंतन करने से कुछ लाभ नहीं।, नहीं है बोलेंगे तो यदि कुछ करना ही है तुम्हारी करने से हमारा कुछ लाभ नहीं है परंतु यदि कुछ बिना किए रह नहीं जाता तो एक ही काम करो भगवान के शिव जी के चरण की चिंतन करो शंभु पदम निर्भय सब चीज संसार में डर से जुड़ा हुआ है सबके पीछे मृत्यु मालक लगा हुआ है एक भगवान की पथ जो निर्भय पद है उस पद के चिंतन करो तब दुखी नहीं होगी नहीं तो हमेशा दुखी इसलिए असंग रूप हम अतृति न कार्यम तवच और तुम भी जो है क्या है तुम्हारे भी तो कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि तुम तो हमसे भिन्न नहीं हो तुम तो हमसे करके कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम तो अलग करके कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ रिजल्ट तुम फल कुछ भी नहीं भोगता हम ही भोग रहा जीव को दिखाई देता है भोक्ता के रूप में इसलिए जो है तुम्हारा तो जब मैं हम समझ गया है कि भोग चिंतन करो, जितना समय बचा हुआ है, तो में चलता ही रहेगा उसमें हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है संसार हमारी इच्छा से नहीं चलती जिसने बनाया भगवान चलाते है मांडू को कारिका में लिखते हैं आत्मसत अनुबोध है ना न संकल्प अमनस्कता आ जाती ग्राही है भावे तदग्रह ये मन अमन होता कब है जब ये निश्चय दृढ़ हो जाता है बुद्धि के निश्चय दृढ़ हो जाती है क्या कि एक आत्मा ही सत्य है और बाकी संसार में कोई भी वस्तु परमार्थिक सत्य नहीं है कुछ प्रातिभाषिक सत्य इसमें है मान लीजिए माइम थोड़ा सा अधिक बोलेंगे तो व्यवहारिक सत कुछ देर के लिए कुछ व्यवहार के लिए इसमें एक व्यवहारिक सतत्व की प्रती होती है तो, है तो आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु मेरा स्वरूप भगवान एकमात्र सत्य वस्तु कुछ भी सत्य नहीं है संसार में जब यह आत्मा सत्य अनुबोध तो ना गुरु मुख से आचार्य वाक्य शास्त्र वाक्यों को सुनकर करके मतलब बौर के ऊपर सुन करके न संकल्प तब मन जब बाहरी विषय की संकल्प छोड़ देता है अमन कम तथा जाती तब मन क्या होता है हो जाते इसका परिचय कैसे समझ में आएगा आपको मन अमन हुआ नहीं वो बाहरी कोई विषय का संकल्प नहीं करता ग्रहण करने ग्राह्या कोई वस्तु ही नहीं है तो इसलिए फिर उसका ग्रहण भी नहीं होता ग्रहण नहीं होता ये जो है इसकी विशेषता इसलिए आप ये बोलते है मांडव का कारिका में आया हुआ ये क्या बोला था पहले कि आत्मसत अनुबोधे न संकल्पियत यथा तो आत्मा ही एकमात्र संसार भगवान ही सत्य वस्तु है और भगवानी भगवान ही हमारी मतलब सारा संसार में एकमात्र आनंद पद भगवान का ही है इसीलिए उस भगवान को ही पद के चिंतन करने से आनंद में रह सकते ये भाव जब निश्चय हो जाता है तो अन्य समस्त वस्तु के संकल्प देता है इसलिए आत्मा सत्य अनुबोधना न संकल्प जब बाहरी वस्तु संकल्प नहीं करते इस समय हम केवल यही कर सकते हैं इसलिए मैं बोलता हूँ की आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति में सबसे आसान काम है क्यों बाहरी कोई की आवश्यकता नहीं है किसी की आवश्यकता नहीं है केवल अपनी जो इस आवश्यकता की बोध इस देना है मन से बस क्योंकि आत्मा के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है आत्मा सतसिद्ध है और आत्मा सर्वत असंग है और आत्मा के लिए न अन्न की आवश्यकता न वस्त्र की आवश्यकता न वासन की आवश्यकता क्योंकि इतना बड़ा मकान कौन बनाया रखा उसे और अन्न तो भी, भी नहीं है जब ओढ़ने के लिए वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं है कि अपना कोई शरीर होता ही नहीं है अशरीर है इसलिए इसमान अब जो है संसार विषय संबंधित चिंता को छोड़ के जितना समय हो सके भगवत चिंतन में में।, वो भी गीता में बोलते हैं भगवान के चिंतन करना है वो जो व्यापक असंग जिससे सारा संसार की सृष्टि स्थिति लाए जिसके ऊपर चलता जा रहा है अपने विचार रूपी कर्म के द्वारा उसके चिंतन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाया भगवत गीता का भी श्लोक है, है को बोल रहे हैं। इस प्रकार विवेक चिरा में मैं पढ़ के आए है अपनी असंगता अपनी अनंतता अलिंगता ये सब बार बार बोलते हैं आगे देखिए बोल रहे पांचवा में जनभिषि प्रति विमोश जनस संवाद प्रकलत स्वूपतवाबोध कारण फल च हेतु जनषक्तवा प्रचिन्या अहम अतो विमोश प्रति जनस संवाद मक्लिप्तवातूपतमुक्ष जनसंवादमीम प्रकृप्तवान् ये ये ये ये जो है है प्रत्येक प्रत्येक जीव के अंदर अंदर मनुष्य क्या है? इसको करने से ये प्राप्त होगा। ये करने से से प्राप्त होगा फे तो फल में और हेतु में इस और साधन में इसमें जो है जनषिक्षव प्रत्येक जीव जो है उसमें आशक्त तो हो रखा है कि इसको करने से ये मिलेगा इसको करने से ये मिलेगा यहाँ तक धर्म आचरण करने से सुख मिलेगा यहाँ तक जो है आपको छोड़ देना है क्योंकि धर्म आचरण भी क्या होता है हमारे भी प्रतिबंधक बनता है इसीलिए बोलने पे फले हेतु चनावान जना फलें हेतु चिषुक्तवानी हमने देख लिया प्रत्येक जीव जो है ये हेतु और फल में फसा साधु साधन में फसा हुआ है ने उभय उभ ही है एक हो गया साध साधन और साधु आत्मा ना सिद्ध वस्तु है इसलिए आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं इसको हमने अच्छी तरह से देख लिया बोलता फल ये दूचा ज्ञानवानी प्रचिंत अहम अतमुखे तो इसको अच्छी तरह से विचार करके अब इससे बाहर निकालने के लिए मैं जो है पूरा कोशिश में लगाऊंगा कब होगा जब हो जाएगा कि कारण की स्वरूप हूँ असंग हूँ इसीलिए इस असंग व्यापक तत्व से कुछ अलग भी नहीं है कुछ भिन्न भी नहीं है कुछ अभिन्न भी नहीं है अब भिन्न नहीं है क्योंकि अब अलग नहीं है अभिन्न क्यों नहीं है मैं असंग हूँ इसलिए मुझसे का संबंध नहीं है इसीलिए संबंध एकदम प्रत्युप्तमान लोगो के मन में क्या चल रहा है इसको मैं अच्छी तरह समझ करके स्वरूप तत्व कर यहाँ से तुम अलग कैसे निकल सकते हो अपने को जब तुम अपने स्वरूप को तुम्हारे स्वरूप हो स्वरूप केवने हेतु फलावेश नही नहीं हेतु फलद जब तक मन में ये कार्यकरण भाव रहेगा हेतु और फल हेतु और फल तब तक हेतु और फल भाव चलता रहेगा एक बार यदि मन चीज को निकल जावत हेतु जावत हेतु फलावेश हो जब तक हेतु और फल की आवेश है तब तक ही चलते छीने हेतु फलावेश नहीं थे हेतु एक बार यदि ग्रसित होने पर हम काम करते हैं इस प्रकार हेतु और फल भाव से आवेश हो गया हम इस भूत प्रेत के पिशाच निकाल से बाहर आ सकते हैं कैसे बाहर आएंगे अपने स्वरूप के चिंतन के द्वारा यदि आ सकते हैं तब फिर जो है नित्य मुक्त का आनंद ले सकते इसलिए बोलते हैं जन शक्तमान अशक्तमान प्रत्येक प्रत्येक जीव जो है ये जो है ये ये कारण है इससे ये प्राप्त तो करूंगा ये है, ये है, इस साधन से इसको प्राप्त तो करूंगा इसमें आशक्त हो रखा है और इसलिए मैंने इसको न, न, न, चिंतन किया कि इससे बाहर निकलना अच्छी तो से विचार किया तो यहाँ से बाहर निकलने का उपाय क्या है कि इतना ही है कि अपने स्वरूप का चिंतन और इसके लिए और कोई क्योंकि इतना तो में करके देख लिया एक वस्तु हमारे लिए को तो इसमर्थ तो नहीं रहा यदि उनमें से कोई भी एक वस्तु तो हमें जिस सुख को मैं ढूंढना चाहता हूँ वो दिया होता तो फिर दूसरे को मैं मांगता, क्यों मांगता क्योंकि चिंता करते परंतु हुआ नहीं अभी तक इसलिए मन इसको अच्छी तरह से समझ करके अच्छी तरह से विचार करके अब साधन फल हो गया साधु हेतु के गया मतलब साधन के द्वारा इस साध तो प्राप्त करें वस्तु को प्राप्त करें इस भाव को बिल्कुल छोड़ देना है कैसे छोड़ सकते हैं हम इसको बोलते हैं कब छोड़ सकते स्वरूप तत्व अर्थ विबोध कारण इसको स्वरूप स्वरूप में तत्व मतलब रियलिटी उस उस उस विषय की से बोध हो जाता है तब आत्मसत तो अनुबोध है ना आत्मा ही एक मत सत्य वस्तु आत्मसत अनुभोध है ना न संकल्प फिर संसारिक भाग्य वस्तु का तो कोई संकल्प नहीं करते जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तब क्या होता है अमन स्कम तब मन अमन हो जाता है मन आपका है। ग्राई तो रहते मन को निश्चय हो गया कि ग्रहण करने नहीं करता सुख प्राप्ति की बाहरी वस्तु सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल छुप जाता है जो भैस हमारे पास है जो प्रद से शरीर से का जुड़ा हुआ है उतना ही ठीक है और भगवत चिंता में मन को सुख मिलता आनंद मिलते इसीलिए लोगों के पास ये संवाद ये लोग के मन को विचार करके ही हम प्रतृप्त को मैं निश्चय किया कि बस अपने तत्व को जानो अपने स्वरूप को जानो मन अमन हो जाएगा और सबसे अधिक शांति आनंद मिलेगा इस मन को जिस आनंद को अथवा शांति को आप ढूंढ रहे हो एक बार यदि मन को भगवान की दिशा में घुमा पाते तो देखना अनंत शांति की आपार है आपार वो शांति अंदर से बाहर नहीं मन में रखते हुए आगे और बोल देखिए अज्ञान महाभय भय आगम विमुक्त कामच तथा जन सदा चरत अशोक नर अज्ञान समिति जन सदा चरत अशोक सम्मी संवाद ये जो हमने समझाया आपको ये जो डिस्कशन बिटवीन तब चिंता इतना जो इस भाव को मनुष्य चिंतन कर पाते हैं मनुष्य इस चिंतन को मन में कर पाते हैं कि मैं व्यापक हूँ मेरे लिए कुछ प्राप्त योग्य भी नहीं है ना मेरे से कुछ खोया जा सकता है मैं तो हर जगह में व्यापक और मन तो असंग भी हूँ हर जगह पे रहते हुए तो भी किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और दूसरी बात क्या मन तो जर है इससे तो भोग और असंभव इस प्रकार की विचार जो भगवान शंकराचार्य पे शास्त्र के माध्यम से, से चिंतन कर पाएगा। तनर, तनर, जो संवाद मतलब गुरु शिष्य के माध्यम से अथवा जिस विषय को मैं सूची के माध्यम से सार निकाल करके जो हमने यहाँ पे रखा यदि मनुष्य इसका चिंतन करते है विमुचते मुक्त हो जाता है कहाँ से अज्ञान महाभय आगमात अज्ञान के कारण जो महाभय महाभयृत्यु जरा वैधि के चक्र इससे जो है वो मुक्त हो जाता है महाभय के जो अज्ञान से जो भयंकर भय की आगम होता है भय के आश होता है ये जो जन्म मृत्यु के चक्र सबसे बड़ा डर तो ये है क्योंकि यही तो हमारा एक के बाद एक घुमाता रहता है और फिर कितना कष्ट देता है मातृगर्भ में शरीर के साथ रहना भी कष्टदायक होता है हुए ये भगवान आप जो गुरु शिष्य भाष्यकर के माध्यम से करने रखा इसकी चिंतन मनुष्य कर पाएगा तब तो निश्चित ही अज्ञान महाभय अज्ञान महाभय महा की आगम से वो छूट जाता है देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे वहां पे त्या बोलते हैं दुख संजोग जो संगीत उस समस्त काम से, का हो से, तो तो से जुक्त होने का मन को लगाने का यही अभ्यास करना है संवाद हमें चिंता है ये जो हमने गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से जिस चीज के यहाँ पे बताया यदि कोई व्यक्ति इसका चिंतन करेगा निश्चित ही अज्ञान रूपी महाभय से वो मुक्त हो जाएगा कैसे मुक्त होगा देखिए एक-एक तथा समस्त वासना मुक्त हो जाएंगे क्योंकि हमसे भिन्न करके कोई भोग्य वस्तु है नहीं संसार में जहां कहीं भी कोई भी भोग्य वस्तु है सभी में मैं अनुष्युत हूँ पे भोग वस्तु में भोगता में और भोग रूपी क्रिया में हर जगह पे मैं अनुष्य तो हो ही नहीं सकेगा भोग वस्तु में भोक्ता में और भोग रूपी क्रिया में हर जगह पे मैं जिस शरीर ने भोक्तिया भोग इंद्रपोष्ट क्यों ना हो या चीटी शरीर क्यों ना हो भोग के दुष्परिणाम को देख करके विमुक्त कामश तथा जन सदा मनुष्य समस्त मुक, से मुक्त होकर के सदा चरती अशोक व्यक्ति जो है शोक रहित होकर मेरे पास ये नहीं आए ये भावना ही मन से निकाल जाता है मेरे पास ये नहीं, नहीं। मेरी पत्नी नहीं है मेरे पुत्र नहीं है मेरा धन नहीं है अरे क्या नहीं है सारा धन के अंदर तुम तो घुसा हुआ हो सारा धन तुम्हारा ही है जब सदा चरती अशोक हो समम सुखी सभी के प्रति समान भाव से विद्यमान रहते हुए आत्मव्यक्त पुरुष सुखी होकर के में विचरण करते रहते इसी को भगवान शंकराचार्य की संसते इसी को, इसी को इसी को हैं तो एक कौपिन पंच को हम लिखते हैं भगवान शंकराचार्य वेदांत वाक्य सुसद भिक्षा न चतुष्टिमंत अशोकवंत करुणीन खलुभागवंत मन बस आत्मचिंतन वेदांत तो वाक्य आत्मचिंतन में लगा रहे वेदांत सदार मंत्र आप उसी बात में मन को बस इन्हें किया खाना पीना बंद कर दो और शरीर ये दो नहीं बंतु मुख्य रूप से वेदांत तो चिंतन में मन को लगा के रखना और जो भी प्रारब्ध वस्तु मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहे तो तो नया कुछ करना नहीं है इसीलिए जितना है उसी से संतुष्ट होकर के जो है है नहीं है तो क्या करने भिक्षा ना चतुष्टि मुक्त पूर्ण है जो भी में उसी से अशोक बन तो करुण को बन है ना जो समस्त है अशोक बन तो करुण के लिए अथवा बन तो कौपिन व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान होता है कौपिन बंधु मतलब सभी प्राय है कि निस्संग असंग व्यक्ति जो है निश्चित ही भाग्यवान होता है अथवा परिक्रण रहित व्यक्ति निश्चित ही भाग्यवान होता है मत। जो सामान्य जीने के लिए चाहिए उतना ही मात्र तो कैसे उसमें रखना है कि पंचाक्षरम पावन उच्च रंत तो। बस पशुपति नाम यंत्र क्या तो। करना है ये जो पांच अक्षर बलि पवित्र मंत्र है शिवाय तो इसको मंत्र बोलते तो। इस में, मंदिर में चर्च में, में चाहे प्रेयर हो रहा है चाहे नमाज पढ़ रहा है यही भावना मन में जागृत हो जाए अरे ये तो मैं ही पढ़ रहा हूँ मैं ही अपने आप को अपने आप स्तुति कर रहा हूँ अपने आप इस अंदर अंदर से अंदर से हो जाए, ये तो स्फूर्ति भी, भी मैं हूँ उससे भिन्न करके प्रोसेस चल ही नहीं सकता इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके मन में इस भावना को रख करके जहाँ कहीं भी परे रहे क्या फर्क पड़ता है दिक्षु दीक्षु परिभ्रम जहाँ प्रार्थ ले जाता है के भगवान नाम करने से चिंतन में लगा रहना मतलब रहित व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है परिग्रह रहित व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है ये परिक्र ही हमारे बंधन का हेतु होते है बस उसको लेकर के सिर्फ महुष्य पतंजल में ये वो अपने योग दर्शन मतलब भगवान से मन को जोड़ने के लिए जो नियम को बताया अहिंसा इसको जो है कि किसी के प्रति की हिंसा भावना नहीं मन में उठेगी किसी के द्रव्यों की प्राप्ति की इच्छा ही देखिए कौपीन बन तो परिक्रम तो कैसे है कि किसी की वस्तु के प्रति की कोई इच्छा ही मन में ना आ जागी सत्य परम सत्य को जानने की इच्छा मन में तृप्त हो जाए जगत में जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रही गुरु महाराज ने बताया यही जो है लक्षण है मतलब किसी भी वस्त्र के प्रति कोई इच्छा नहीं और अपने जीवन संपूर्ण संतमित है और सत्य परम सत्य को जानने की इच्छा मन में तीव्र है और ये जो है कौपी धारण किया हुआ है को तो लोग संसार हम बोलेंगे भगवान भास्कर जो है लोगों को ठग रहे हैं उल्टा पलटा बोल रहे हैं करके देखो कौन ठग रहा है अपने आप जीवन में कैसे ठगा ये करने से क्या लाभ होता है देखने के मतलब करने के बाद व्यक्ति को पता लगता है सुनने से तो लगता है कि ये कैसे बोल रहा है लोग संसार तो बोल रहा है उल्टा कि जब पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो पैसा कमाओ ये सुख है वो सुख है यहाँ पे, पे और बाद में एक शास्त्र बोल रहा है कि भाई बस नहीं बाहरी कोई सुख ही नहीं सुख तुम्हारी अंदर की वस्तु है बाहरी वस्तु को सारा छोड़ दो बिल्कुल एक एक तरह से बोल रहा है बाहरी वस्तु को पकड़ो एक तरफ बोलता है बाहरी वस्तु को छोड़ो इस सॉफ्टवेयर में लड़ाई करना है वार मतलब जो हो रहा है उन्हें तो विमुक्त का मुक्त होकर के हमेशा विचरण करते रहे शोक रहित होकर मतलब किसी भी वस्तु के चमन में नहीं रखते हुए सबके प्रति समान दृष्टि रखते हुए आत्मविद सुखी आत्मविदी अंदर से जो एक शांति प्रशांति को देकर के अशांत से कुछ सुखा यदि अशांति के अभोग पुस्त की प्राप्ति की इच्छा वो यदि मन से निकल गया तो मतलब शांत होने पर सुख निरंतर निरंतर सुख की धारा अंदर से बेहतर रहता है ये भगवान भाष्य करके यहाँ पे कह दिया अब जो है आत्मा की सूक्ष्मता व्यापिता के प्रकरण बोल मैं शब्द स्पर्श रूपूल में की ऋषि को पूछ रहे हैं कि देखिए में क्या दिखाई पड़ता है पृथ्वी जल, जल जो है अग्नि में अग्नि वायु में वायु आकाश में आकाश जो है गंधर्व लोक में इस प्रकार करते करते एक के बाद एक गंधर्व लोक में आदित्य लोक में चंद्र लोक में नक्षत्र लोक में इंद्र लोक में प्रजापति लोक में फिर जो ब्रह्म लोक में इस प्रकार ब्रह्म लोक किस में तब जाकर गार्गी को ओ, किसे अनुमान को पूछो इस प्रकार में में एक गुथा हुआ है जो जितना नीचे है वो उतना स्थूल है जो जितना ऊपर है जितना बाहर है वो उतना व्यापक है सूक्ष्म है सबसे पीछे आत्मा है समस्त लोग के पीछे इसलिए आत्मा सभी सबसे सूक्ष्म सभी के सभी में अंतर नहीं और समस्त गुण जितना गुण होगा उतना स्थूल होगा पृथ्वी में पांच गुण है शब्द स्पर्श रूप रस है जल में चार गुण है जल में गंध ने पंचीकृत करने के बाद अलग है परंतु तो जल जो उत्पत्ति होता है क्योंकि जल में क्या है गंध को छोड़ करके शब्द स्पर्श रूप रस है फिर इसी प्रकार से तेज में शब्द स्पर्श और रूप है वायु में शब्द और स्पर्श है आकाश में केवल शब्द है इस प्रकार से जितना श्लोक के पीछे जाएंगे उतना सूक्ष्म हल्का होता जाता है हल्का होता जाता है इस प्रकार से जो है अपने अपने सूक्ष्मता के चिंतन करें मैं जो आत्मा हूं तो इस प्रकार शास्त्र तो मैंने व्यवहारिक दृष्टि में हमको दिखाई पड़ रहे अब जो थोड़ा सा दृष्टिकोण को बदलना है बदलना क्या है है, अपनी व्यापकता को कर समझने के लिए प्राणोमय कोश ये सब तन मात्रा से बना हुआ है उससे तो तो हुआ हुआ तो सूक्ष्म है।, है और उसके पीछे आनंदमय कोश है वो केवल एक भावनात्मक है भावनात्मक है मो त्मक मनोवृत्ति और सूक्ष्म है इस प्रकार से अपनी सूक्ष्म करेंगे उतना हमारा हम सूक्ष्मता के साथ ध्यान करेंगे उतनी अपनी व्यापकता को तो हम समझ पाएंगे परंतु एक चीज ध्यान रखना व्यापक होते हुए भी मैं असंग हूँ इसको बोलना नहीं है व्यापक होते हुए भी मैं असंग हूँ इस चीज को जो समझ जाएंगे तो बस संसार में को कोई कोई बंधन नहीं है इसको देखिए एक सुख केवल सूत्र गंधा देर उत्तर उत्तरम प्रत्येगात्मा पूर्व पूर्व प्रधानता सूक्ष्मता व्यापीते गंधा देरुत्तर उत्तर उत्तर प्रत्येगा शब्द स्वच्छ रूप रस गंध, जितना हम गंध हो गया पृथ्वी आश्रित तो पृथ्वी से लेकर के आकाश की ओर जितना आप जाएंगे उतना आप सूक्ष्म होते जाएंगे व्यापक होते जाएंगे सूक्ष्मता और सूक्ष्मता व्यापित जी वजन है फलम फल जैसे तो वस्तु है ना दंड इतर इतर सूक्ष्म है गंधाधे उत्तर उत्तर शब्द स्पर्श रूप में उत्तर उत्तर सूक्ष्मता और व्यापकता है पृथ्वी जितना व्यापक है उससे अधिक व्यापक है जल उससे अधिक व्यापक है तेज उससे अधिक व्यापक है वायु उससे अधिक व्यापक है आकाश इसीलिए उतना सूक्ष्म पृथ्वी को पकड़ सकते हैं आकाश को वायु का पकड़ नहीं सकते अनुभव कर सकते हैं इसी प्रकार आकाश से भी पीछे तस्मात आत्मा न आकाश सम्भूत तो सूची बोलते इस आत्मा से आकाश उत्पत्ति यानी जो कार्य स्थूल है कारण सूक्ष्म है तो कारण यदि आत्मा है तो आत्मा आकाश की में में समझ में आता है है तो आत्मा आत्मा और कितना होगा क्योंकि आ, आ, आ, आकाश का भी कारण इसलिए बोलते हैं बस एक-एक करके निश्चित करते करते जो तो प्रत्येक आत्मा जहां पे जाके जिसके आगे कुछ नहीं मिलता पूर्व पूर्व, पूर्व प्रसान तो पहले पहले को हटाते हुए ब्रह्म भीतापनोति परम सत्यम गन ब्रह्म जो बेद निहित गुहायान शर्वान् काम सह ब्रह्म निकस ऐसा करके आता है सत्य ब्रह्म के स्वरूप लक्षण वहाँ पे बताया हुआ है तस्माद तस्माद उस इस भी आत्मा इस ब्रह्म से से बायू, बायू से अग्नी, अग्नी से से आकाश आकाश उत्पत्ति अग्नि अग्नि जल जल से तो प्राप्त तो करेंगे जितना गुण रहित होता जाएगा उतना सूक्ष्मता व्यापक बढ़ता जाएगा इसलिए बोलते हैं सूक्ष्मता व्यापित उत्तर उत्तम आप गंध में जितना व्यापकता है आत्मा में इसलिए प्रत्येक आत्मा वसाणेश पहले पहले को हटा करके यदि तो बाद वाले को आप आश्रय करके उसके ऊपर चिंतन संक्रमित करेंगे तब तो के के साथ के साथ आप नहीं मैं नहीं पता तो ठीक है आज इसको यहाँ पे रखते हैं अब जब देखते हैं वैराग्य शतक हम क्या बोलते हैं संवाद जति निपति संवाद सन्यासी और निपति का सब मानसिक है कभी भोग से छुटा नहीं एक के बाद एक राजा आए और उसको भोग करते फिर चले गए कोई रहा नहीं इसलिए अभुक्ता जाता चलावे कोई वह बहुमान न इस वस्तु तो को प्राप्त करके क्या तुम्हारी महानता प्राप्त होगा ये सारा भोग को संसार तो में अनाधिकाल से किसी न किसी की तरह भोगा जा रहा है पृथ्वी पर तब एक अंश को लेकर के जब पूरा के पूरा पृथ्वी भोगने वाले बड़े बड़े राजा हो गए उसका छोटा एक देश को लेकर के बस ये मैं हूं एक छोटा मकान बनाया मैं उसका उसी का चिंतन मन बस जाता है और घूमते तो है। रहते हैं मानो ही के घर जाता है उसी मालिक कुछ उसी को अपनी विशाल कर्तव्य बना उसी में घूमते रहते उसमें दुख होना चाहिए यारी। इतना बड़ा विशाल पड़ा हुआ है जिसका साम्राज्य में बन सकती हूँ छोटा सा धन को लेकर के छोटा सा वस्तु को लेकर के मैं खुश हो रहा हूँ उनको कि भगवान ने हमारे लिए पूरा सृष्टि की दे रखा और जो है और हम एक छोटा सा ले करके, को लेकर के वस्तु को लेकर के मकान का तो कमरा को लेकर अपना पन्नों करके मैं उसमें बंद पसा हुआ एक कथा वेदांत में आता है कि एक राजा ने एक बार अनाउंस किया कि मेरे पास एक बकरी है उस बकरी जो है हमेशा खाना खाना मुंह तो खाने के हो जाते उस बकरी को जो खाना से मुंह हटा देगा मतलब तो खाना देखकर करके बकरी नहीं जाएगा खाने इस अवस्था में ला देगा उसको मैं अपना सारा राज्य दे दूंगा मैं अभी चाहता हूं सभी व्यक्ति आए कोशिश करते हैं बकरी का तो स्वभाव है कि वो जो खाना देखेगा फिर मुंह डालेगा वहां पे खाना देखेगा तो मुंह डालेगा वहां पे कई व्यक्ति राजा बोला कि ठीक है आप बकरी को ले जाना चाहे तो ट्रेन करो किसी तरह से करो ट्रेन किया परंतु जब राजा के पास आए राजा खाना दे बकरी फिर वहां पे जाए तो एक व्यक्ति आया राजा मेरे को एक महीना तो दो महीना समय चाहिए बकरी को मार देने से नहीं होगा बकरी को तो जिंदा राजा के दिखाना पड़ेगा ले गया बकरी को, अब बकरी को जहां बकरी खाना है बकरी के सामने। और बकरी को शाना, जैसे दिन भर यही बैठा रहता है बकरी के सामने खाना रखा है और अपने आप एक कुछ में बैठ करके बकरी खाना जैसे ही खाना की ओर मुंह ले जाता एक है एक चाबू को मारता बकरी को घुमा देता है अच्छा अच्छा खाना से हटा देता है और जीने के लिए जितना खाना चाहिए बकरी अच्छा खा करते -करते। जो है समझ गया ये तो मेरे को अच्छा खाना नहीं देगा अब जो है थोड़ा चाबुक को पीछे हटा दिया देखता है खाना रखा हुआ है बकरी क्या कर रहा है तो वो अच्छे खाने की नहीं जाता है जितना उनका जो देता है उसे को है को खाकर जिंदा रहता इस प्रकार से दो ढाई महीने बाद बकरी थोड़ा काबू में आया तो राजा राजा राजा के के पास पास ले ले गया गया बोला राजा, अभी आप बकरी को आप मतलब अजमा सकते हैं परंतु मैं आपके साथ रहूंगा केवल आप कुछ भी करो मैं आपके साथ रहूंगा बोला ठीक है तो राजा ने बकरी के सामने खूब अच्छा अच्छा खाना रखा वो व्यक्ति अपना जो चाबुक हाथ में लेकर बकरी के मुंह में मारता था वो केवल बकरी के सामने चाबुक को घुमा रहा है कुछ नहीं करो बकरी जैसे ही थोड़ा वो चाबुक घूम देते हट जाता है, फिर जाता है। राजा बोला, ये तो बड़ी बात हो गया राजा को पहले वो समझ नहीं आया कि वो कह गया फिर राजा को तो राजा तो थे ना कि राजा तैयार था राजा बोला हाँ मैं तो मान गया बकरी को तो अपने का बस में ला दिया कैसे हुआ ये समझाया कि राजा चाबुक देख रहा हाँ ना, ये की है यही काम किया ढाई महीना तक बकरी के सामने खाना रखा अच्छा अच्छा खाना रखा जैसे खाना खाने आए तब तो बस एक चाबुक लगाए फिर बकरी भाग जाते तो जिंदा भी रखना है उसको इसलिए जो सामान्य भोजन है तो उसको दे था भी राग। ये राजा है, है बकरी चलाने वाली ये हमारी मन रूपी बकरी संख्या के भोग को वो तो खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है जैसे उधर जाता है एक विवेक वैराग्य के चावुक उसके मुंह पर लगाओ ये अपने को इतना जागरूक रहना पड़ता है ये जागरूकता ही साधना है अपने मन के प्रति जागरूक रहना जब भी मन में कोई अवांछित विचार चिंता भुगत इच्छा किसी प्रकार आता है तो तुरंत वहां पे विवेक की हुई से उसको पिटाई करना है नहीं इसका आवश्यकता नहीं है ऐसा करते करते करते करते वो बकरी जिंदा रहते मरता नहीं है क्योंकि मर जाएगा तो काम नहीं बनेगा क्योंकि शुद्ध मन में प्रतिफलन होगा आत्मा का उसी को समझना है राजा ने तो राज्य नहीं छोड़ेंगे क्योंकि राजा को सब मिले जाना है दिखाना है राजा को दिखाना है कि अब मन जो है बाहरी वस्तु तो की इच्छा नहीं करते हैं तो राजा क्या करते हैं अपना सारा साम्राज्य एक तो एक तो एक तो एक एक मतलब के साथ एक हो जाता है मनुष्य सारा सृष्टि की भोग करते है थोड़ा सा तय करके पूरा भोग पूर्ण भोग प्राप्त कर सकता है ऐसा तो भगवान नाम छूट दे रखा परंतु तय करने मुश्किल हो जाता है जितना पकड़ के रखा तब तक जो बदि कपड़ा पकड़ के रखा तब तक भगवान मदद नहीं कर पाता यही चीज जो है मुख्य रूप से चाहे हमारा हो चाहे वह इस चीज़ हमको यही मुख्य रूप से कि ये छोटा वस्तु में आपको तो दुख होना चाहिए अपने मन में क्या कर रहा हूं मैं कि इससे तो संसार पूरा सुख हमारे भोग के लिए पड़ा हुआ है मैं छोटा सा वस्तु को रख पकड़ के उससे जो है सुखिया हो रहा हूँ इसको भी पढ़ लिए थे मृत पिंड जलरेखा भी हो गया था जी इसलिए इस प्रकार एक एक समुद्र को जल रेखा मनाया और किसी भी को एक को समाना है इतना भी एक अंश लेकर के हम जो है क्योंकि पूरा सृष्टि के देखते बिंदु जैसा है उसका स्ट्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भी कोई दिखेगा नहीं दिखेगा परंतु ये जो जो है इतना के ठीक ठीक धन इन उन राजा को छोटा छोटा राज्य भोग करने के लिए जिंदगी भर भगवान पूरा संसार छोड़ रखा और तो तुम उनके पास जाकर के मांगते हो इसलिए तुम्हें और भी धिक्कारा है इसका अंतिम वाला बोलते है सजा तो कप्या नीपूनमूर्धिवल कपालास्वोच्चिनी विधे नृभिप्राण्राण प्रवनमतिर कश्चिदुना भी कम पुष्स अयम तु दर्प जरभर स जाता कप्या श्रीनमदनि पूर्णमूर्वल कपालमं जुच्चेमल कारधिप्राण्त्राण प्रबनमति कषिदुना भी कपुंसा अयम तुला दर्प जर भर उस व्यक्ति को तो नमस्कार इनभिन व्यक्ति को तो व्यक्ति को तो नमस्कार है जो क्या है मृत्यु के बाद जिसकी राख भगवान शिव स्वयं अपने कपाल में धारण करते हैं भस्म हो जाता है और जी शमशान में रहता है और उसी भस्म को लेकर के शरीर में मरते है मरते हैं इसीलिए बोलते हैं जस धवल कपाल मदन रिपुना अलंकार भी वो नहीं, भी नहीं था। जिसकी मृत्यु के बाद उसके शुक्र जिस शिवजी के सफेद कपाल में क्या होता है शिवजी को से पता लगे जो काम, की जो काम की शिव जी को वो अपने अलंकार के लिए शासन की विभूति को लेकर के ले लगाते हैं कपाल में तो बोलता है वो उस व्यक्ति के जीवन तो उच्च है सर्वोपरित्याग से भी किया हुआ है सो जा तो अधुना प्राण तरण प्रबण मत भी कोई कोई भगवान पुरुष ऐसा होगा जिसने जन्म ग्रहण किया कि जिसकी जो है ये तुच्छ प्राण रक्षण के मनोज नहीं है और यही सोचता है कि भगवान शिव जी को अपने मन में बैठा तो शिव जी उनके भस्म को तो मतलब भगवान शिव के साथ एक हो जाता है ये पहले बोल कर आया ना कि कौन संसार सागर से पार जाना चाहता है तो हमें तो शरीर के साथ आदात्मता होता है चलो कोई बात नहीं तुम्हारे भस्म कोई शिव जो अपने चिंतन की अपने शिव जी को अपने धारण करके रखते हैं और जो है, है। शरीर शरीर बाद जिनकी भस्म को शिव जी ने अपने कपाल में लपेट ले, लेते हैं अलंकार रूप में धारण करते हैं और उसके विपरीत अपने तुच्छ ये प्राण को रक्षा करने के लिए जो जीव सारा जन जीवन जो है मान सम्मान और मतलब भोग को वस्तु के पीछे पड़े हुए हैं, उसका तो जो है भगवान उसका तुच्छ हो जाता है भगवान कैसा भगवान उनके सामने तुच्छ है भोग को वस्तु तो उनके सामने अधिक है वो लोग फिर भी इसमें गर्व करते हैं इस और इस गर्व का कोई समाप्ति भी नहीं है वो एक जो है मानसिक विकार है वो एक मानसिक विकार है भोग वस्तु के प्रति लाल भोग मानसिक विकार है नागते भय में भुगते इसको तो बार बार याद करना भोगाना भुगता भय में व भुगता कालो ना जा तो भय में व जाता तृष्णा ना जिरना भय में व जिरना तपो ना तपता भय में व तपता तो बस हमें तप तप के हमें दुख पाप करके फिर चले जाते होता है और संसारी जीव भोगु के लालच में जो है उसी में दुखी होता रहता है ठीक आपके पास भोग वस्तु राजा की तरह आ भी गया परंतु तो उसके क्या मिलेगा आपको फिर दोबारा उस भोग के पीछे उस भोग वस्तु को रक्षा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बहुत पहले की बात तो चुहा बन के रोटी खाने के लिए आना पड़ेगा <laughs> अगले जन्म में चुहा बन के आना पड़ेगा रोटी खाने के लिए मतलब तो भोग को बस्ती की थोड़ा सा भी इच्छा जो है हमको फिर दोबारा अगला जन्म के लिए मजबूर कर देते हैं तो इन लोगों के इतना समझता क्यों नहीं है अभिवेकी व्यक्ति बेक इसको समझता क्यों नहीं है कि भोग हमारे लिए कितना बंधन का विचार अब जो इस प्रकार से कि राजा और ज्योति संयासी और महाराज और राजा इन दोनों के संगवाद अपनी मन ही मन इसको करते रहे वस्तु से और अपने को बैराग्य उत्पन्न करने के लिए अब जो जिस मन को लेकर अभी बोला उसी मन को लेकर अब मन इस मन को को लेकर अभी देखिए हमारे बोल रहे हैं क्योंकि नियमन नहीं कर पाएंगे तो किसी भी हालत में नहीं होगा इसलिए मन को जो नियम कर पाता है वो पुरुष ही अपना जो है उनके लिए मुक्ति सहजलब्ध हो जाता है अब इसके मन को संबोधन करते श्लोक को देखें परेता श्री प्रतिदिवस साम बहुधे विशश हृदय क्लेशकलिता प्रसन्ने शयमुदित गोक्त संकल्प प्रसादं किलोषति ने परेतावसराधबुदा प्रसाद किं नेशशिहृद्लि प्रसन्ने गण भी संकल्पा लिख अरे मन देख जरा क्या है ये प्रतिदिन तुम जो है अनेक प्रकार से दूसरे की चित्त को दूसरे कुछ कुछ करने के लिए उसको जो है परेशान चेतांग से दिवस हम दूसरे के चिंतन वो क्या कर रहा है अथवा दूसरे को खुशी करने के लिए, तो लिए अथवा दूसरे क्या कर रहे हैं चिंतन लगा रहता है वो क्या कर रहे है वहां पे क्या हो रहा है इस देश परेशान चेतांक्षी प्रतिदि वह प्रत्येक दिन तुम अनेक प्रकार से उसका आराधना करके क्या करता है क्लेश कलितम क्लेश क्लेश कलित जो प्रश्न प्रश्न के लिए क्यों क्यों पे पे? प्रवेश प्रवेश प्रवेश करते हो? हो जाते तुम तुम एक एक बार बार अपना अंदर अंदर में करके करके देखो, तहीं तुम आपने अंदर एक प्रवेश करके देखो अंत कि अद्भुत चिंताओं की मनी था, था, ज, आ, था। अब क्या जुएलगे मतलब चिंताओं की मनी तुम्हारी अंदर अच्छा अच्छा भरा हुआ है दूसरे की मन को संतुष्ट करने के लिए चिंता लेकर आनंद में समृद्धि की धारा बह रहे हैं अथवा क्या अद्भुत चिंतन की धारा एक बार वेदांत तो चिंतन में मन लग जाता है ईश्वर चिंतन में आत्मचिंतन में लगता है तो मन को क्या आनंद मिलता है वो अद्भुत है बोलता है दूसरे को खुश करने के लिए वो क्या कर रहा है उसमें कैसे पर, इस चिंतन में तुम मन को क्यों लगा रखा तुम अपने अंदर प्रवेश करो देखो तुम्हारे अंदर चिंताओं की मनी बैठे हुआ आया अच्छे अच्छे चिंतन आनंदमय चिंतन तुम्हारा प्रसन्न अंत स्वयं उदित चिंता मनी गणम विविध संकल्प किम अभिलोषित नो है ये अलग अलग तुमको इस इधर तुम्हारा संकल्प क्यों नहीं होता बिना प्रयास से तुम्हारे मन में जो अनेक अनेक अच्छा चिंतन आने लग जाएगा इसलिए हर संकल्प को त्याग करके अंतर में समाहित हो मन को अंतर मुखी कर तब देखना बिना प्रयास से शाविक चिंता की जो धारा है मत आनंदमय चिंता की धारा अपने आप अंदर से आना जाएगा आने लगेगा हृदय की इष्ट निर्मलता है तब आपके जो आनंद की, की, की कोई भी भोग की आनंद की कोई अपूर्णता नहीं रह जाएगा आप हमेशा प्रसन्न चिंतन में और हर एक भगवत को भोग करने से जो आनंद मिलता है उससे कई गुना आनंद मिलता रहेगा आपको अंतर मुख्य होकर के एक बार भगवत चिंतन में मन लगा पाओगे ये चित्त जो तुम दूसरे की प्रसन्नता की आशा में अथवा दूसरा क्या कर रहे की खोज में दूसरा क्या कर रहा है एक अथवा दूसरे की खुशी करने के लिए एक दो तो दिन नाना नहीं। बस अपने अंदर जो संतोष है उसको पकड़ करके मन को अंदर मुखी करो आत्म प्रसन्नता जो हमेशा प्रसन्नता है उसको प्राप्त करने का कोशिश करू सारा भारी वस्तु को संकल्प त्याग करके भगवत चिंतन लगाओ तो देखोगे कि ऐसी आनंद की अनंत धारा अंदर बह रहा है ऐसी आनंद की अनंत धारा जो अंदर बह रहा है उस धारा में ऐसी लगाओ मन में अनंत अनंद, अनंत अनंत आनंद मिलता है उस धारा में बहते रहो क्यू भारी वस्तु तो कौन क्या कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है उससे कुछ नहीं बस केवल आपने कोई बस व्यक्ति ईश्वर चिंतन के लिए आता है बाकी इसीलिए तो उस चिंता को छोड़ करके दूसरे की चित्त की प्रसन्नता को करके कुछ प्राप्ति की इच्छा क्यों करते हो आपके अंदर प्रवेश करो शरीर यात्रा के लिए जो वस्तु है वो भगवान की प्रतिज्ञा तुम्हारे पास आ जाएगा वो क्यों दूसरे को खुश करते कुछ पैसा पाना अथवा दूसरे की चिंता वो क्या कर रहा है वो करे कर रहे तो कर हो रहा है। अपने की आनन्द की आनन्द अंदर हो रहा है। बस उसी में डुबकी लगाओ अच्छे अच्छे चिंतन विचार मानने माने लग जाए यही जो है मनुष्य जीवन की सफलता की कुंजी है सफलता की कुंजी है अरे पे रखेंगे ये वाला एक सुख हो गया पे हमारा उपदेश एक साथ इसको करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको देखना कितना सुंदर एक एक रूप से बोल रहा है यहाँ पे मनी जो है सारा संसार को नचा रहा है तो ओम पूर्ण मद पूर्णमी पूर्ण पूर्णम पूर्ण पूर्ण मे ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम नमः नमः शिवाय शिवाय शांति शांति शांति शिवरात्रि खूब अच्छा अभी थे कल्याण में रात्रि शिव मतलब होता है अस्पिश कल्याण संस्कृत विद्यालय में हम रात्रि को जागरण कर रहे हैं ये अभिप्राय क्या है मालूम शिव आपका स्वरूप है आपका स्वरूप शिव है और उस शिव के प्रति जागरूक हो जाना यह है शिवरात्रि शीव। हाँ शिव मतलब मंगल में इस मंगल में तत्व के प्रति जागरूक रहना ये उसका प्रतीक है प्रतीक है शिवरात्रि का बाहरी शिवरात्रि है शिव जी उसका मिक नहीं करते मुख्य चीज है कि अंदर में जो हमारे शिव है उसके प्रति हम जागरूक हो जाए बस आपका सारा समस्या हर जो ही पढ़ रहे हम लोग एक प्रतीक रूप में माना है ओम नमू नारायण नमो नमो नारायण